तो रजनी सोनकर हैं जो इंदौर से पूछती हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है और क्या पिछले जन्म में हमारे घनेश रहे लोगों के पास ही होता है प्रश्न है और इसका उत्तर किस प्रकार से है तीन प्रकार, प्रकार से उसके उत्तर है हुँ. और हम किस उत्तर को मानते हैं और उसके पीछे कारण क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ एक तो उत्तर है हो सकता है जिसमें जिसमे की भौतिकवादीन सो, विज्ञान सोचता है विज्ञान, आत्मा और जीवन नाम की कोई चीज को मानता ही नहीं तो है तो मानव को सिर्फ शरीर मानता है तो एक शरीर होता है उस शरीर में कोई ब्रेन ब्रेन में कोई बहुत सारी सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल इस प्रकार के उत्तर को भी हम देखेंगे दूसरा तरह का जो उत्तर है हमारे पास वो है की आपका नाम की कोई चीज होती है और वो परमात्मा से मिलने के लिए चल रही है और इसी बीच में जो है वो उसको शरीर लेना अनिवार्य है तो उस प्रकार से अगर देखेंगे तो उसमें भी कोई संबंध नहीं होता है राइट। क्योंकि कोई आत्मा है और वो परमात्मा के लिए अगर काम कर हैं। करेंगे तो माना मानव का कोई संबंध माना प्रकृति में कोई संबंध इस प्रकार से कोई चीज वहां पर भी तख्त नहीं होती तो अभी जिस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसका नाम है मध्य दर्शन हम्म इसमें जी जिन्होंने अध्ययन किया है उसका अनुभव हम्म उसके अनुसार ये निकल के आएगी मानव में दो चीजें शरीर होता है और तो एक तो मैं होता हूँ मैं और मेरा शरीर ऐसा मिला के दो चीजें हैं इसको शरीर सकते हैं समझ सकते हैं देखने का मतलब कि एक आप होते हैं सोचने वाले एक समझने वाले जिसको हम लोग देख ही सकते हैं कुछ समय के बाद जब शरीर की तो उसमें कोई एक चीज नहीं रहती है उसको सभी जगहों में सभी जगह जब कोई मृत्यु होती है तो उसको हम पहचान पाते हैं हम्म अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीवन निरंतर है और शरीर शांत है तो पहली बार धरती पर विचार के अनुसार ये बात कही जा रही है कि संबंध भी निरंतर हैं ओके लेकिन ये तब कहा जा रहा है जब आदमी समझदार हो गया चीजों को ठीक से तो समझ पाया अस्तित्व में अनुभव हुआ तो उसके आधार पर संबंध की निरंतरता वो देख पाते हम्म अभी जिस प्रकार से मानव जाति जी रही है उसमें तो आपको बहुत ठीक ध्यान में आएगा यह की दलित मानव कोई संबंध को, को पहचानता नहीं है सारे संबंध को पहचान जो पहचाने का जो आधार बनता बिनता सुविधाएं है तो सुविधाओं के आधार पर संबंध को पहचानते हैं तो सुविधाओं की निरंतरता नहीं है आशय से संबंध की निरंतरता नहीं रहती नही है तो अगर जीवन है और जीवन निरंतर है अगर ये बात समझ में आती है और इसके पर जीने का जो डिजाइन बनता है स्वरूप बनता है और चलकर हम अध्ययन कर पाते हैं अनुभव कर पाते हैं तो संबंध की निरंतरता को देख पाते हैं समझ पाते हैं तब तो जाकर ये जो प्रश्न है कि भाई संबंध हमेशा रहता है या नहीं रहता उसके आस ही हम लोगों का चलता चलता है चलता चलता है। तो तो तो या नहीं नहीं मतलब निकल जाता हम्म और समझे होकर हम उसी परिवारों में जन्म भी ले लें मित्रों के साथ जन्म भी ले लें तो उसका कोई सार्थकता निकलता नहीं हम्म राइट। तो समझने से ये सब चीजों का कोई मतलब है हम्म हम्म हम्म इसके मूल में देखेंगे तो त क्या है और किस प्रकार से उनमें तो करते हुए कर्तव्य दिया जाता है इसको ठीक से समझने की बात ग्रेट अगर समझ पाते हैं हाँ। तब जाकर इन इन सारी हकीकतों का अनुभव भी कर सकते हैं <coughs> अदरवाइज केवल इमेजिनेशन में फंस के रह जाते हैं केवल इमेजिनेशन ऐसा मान भी ले गए कि ऐसा होता है तो रूप से फर्क नहीं पड़ता है <laughs> और ऐसा मान कि नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है <laughs> एक से है से पता कि आज जो संबंध है हमारे यदि उनको हम वापस करें अगर पहचान पाए समझ पाए वैसे जी पाए और ऐसे जीने का एक डिजाइन बना पाए <laughs> तब जाकर ऐसे <laughs> निरंतर संबंध के <की> स्वरूप में <laughs> जीने का स्वरूप बनता है ओके okay. ठीक है okay.